प्रश्नोत्तर दीप माला सन्यास जिज्ञासा यदि ज्ञान उत्पत्ति के लिए कर्म की अपेक्षा है तो ज्ञान होने के बाद ही कर्म त्याग संभव है फिर विविध सु संन्यास की उपपत्ति कैसे होगी समाधान किसी साधक की मुमुखा इतनी तीव्र हो गई है कि संसार की किसी वस्तु को उसका मन गृहित नहीं करता परंतु शास्त्र से जो कर्तव्य प्राप्त है संध्या अग्निहोत्रादि वह तो उसे करना ही पड़ेगा वह कर्तव्य उसके ज्ञान अभ्यास में बाधक बनता है क्योंकि तो संध्योपासना में उसको अमुक गोत्रोत्पन्नोहम अमुक कर्म अहम करिष्य इत्यादि बोलना ही पड़ेगा मैं सब विशेषों से रहित ब्रह्म हूँ इस प्रकार के अभ्यास में ये सब बाधक होते हैं शिखा सूत्र के साथ जो कर्तव्य उसे प्राप्त है उन्हें शास्त्रीय विधान से ही छोड़ा जा सकता है इसी के लिए विभिशु संन्यास का विधान है ऐसे साधक के लिए अब एक ही कर्तव्य रह गया तद्यावसर किंचितिथ् कामीना मनागपी आसुप्तेरा मृते कालं नएत वेदातचितयागवासिष्ठ तचित तत्कनमो तत्पोधनमेतपर तत च ब्रह्माभ्या विदुर्बुदा पंचदशी अब उसके ब्रह्माभ्यास करने में कोई प्रतिबंधक नहीं है उसके कर्म का विनियोग मुमुक्षा उत्पन्न करने में हो जाता है इसलिए यदि कर्मों से चित्त शुद्धि होकर किसी में तीव्र वैराग्य और मुमुक्षा उत्पन्न हो गए हैं तो ऐसे साधक के लिए विविधिषु संन्यास का विधान शास्त्र करता है इसीलिए विविधिषु संन्यास की उत्पत्ति में किसी प्रकार की शंका नहीं करनी चाहिए जिज्ञासा क्या संन्यासी होना भी प्रारब्ध पर निर्भर होता है समाधान हाँ ऐसा हो सकता है सुना है पहले सन्यास बृहस्पति की कृपा से होता था आजकल शनि की कृपा से होता है शनि बहुत कष्ट उत्पन्न कर देता है जिससे मन में विक्षेप होता है तो व्यक्ति सन्यासी हो जाता है पहले बृहस्पति की कृपा होने पर व्यक्ति में विचार बहुत उत्पन्न होता था तो वह सन्यासी हो जाता था प्रारब्ध सन्यासी का क्या करेगा पर शरीर तो प्रारब्ध स्वरूप ही है इसलिए शरीर का प्रारब्ध है सन्यासी का नहीं जिज्ञासा एक सच्चे सन्यासी की रहनी किस प्रकार की होनी चाहिए समाधान पुराने संत इस विषय में एक दृष्टांत सुनाते थे एक राजा के पास चार बड़े बहुमूल्य रत्न थे राजा उनकी बड़ी सुरक्षा करता था उन्हें अपने शहन कक्ष में तखत के चार पायों के नीचे दबाकर रखता जिससे सोते समय कोई ले न जाए एक चोर ने उन रत्नों को चुराने का निश्चय किया उसने बड़े धैर्य से महल के पिछले भाग से सैन्य कक्ष में सेंध लगाई अंदर प्रवेश करके बड़ी ही युक्ति से चारों रत्न निकाल लिए और वहां से भागा कुछ देर से ही राजा की नींद खुली तो उसे ज्ञात हुआ कि रत्न चोरों चोरी हो गए उसने चोर को पकड़ने के लिए सैनिकों को आदेश दिया तब सैनिक चोर के पीछे भागे भागते हुए वह एक लड़ाई के मैदान पर पहुँचा जहाँ कई मुर्दे पड़े थे बचने के लिए वह उनके बीच में मुर्दा बनकर लेट गया जब उसके ऊपर सैनिकों के घोड़े चढ़े तो भी उसने आंख की पलक तक नहीं उठाई मुर्दा बनकर ही लेटा रहा जब सैनिक लौट गए तो रत्न लेकर सुरक्षित निकल गया इसी प्रकार साधक उपनिषदों का श्रवण करता है उनमें महावाक्यों का श्रवण होता है ये चार महावाक्य ही चार रत्न हैं उन्हें लेकर भागे कैसे अभी तो वह वेद प्रोक्त कर्तव्यों में ही जकड़ा हुआ है माता पिता के प्रति घर के प्रति कर्तव्यों से बंधा है इन कर्तव्यों में रहकर महावाक्यों का विचार कैसे कर सकता है वह धीरे धीरे वैराग्य को पुष्ट करता है और एक दिन घर छोड़कर चल देता है लोग पकड़ने के लिए पीछे आते हैं तो सोचता है कहाँ छिपे यह जो सन्यासी का वेश है मुर्दे के समान है जैसे मुर्दे को कोई गाली दे होकर मारे अथवा स्तुति करे उसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता इसी प्रकार सच्चे सन्यासी को भी से से से ताड़ना या कोई प्रभाव नहीं पड़ता है जब इस में आ जाता है, तो घर वालों से बच जाता है है तो से बच अब शांति से वेदांत विचार कर सकता है पुराने संत कहते थे सच्चे सन्यासी को मुर्दे के समान ही रहना चाहिए निंदा स्तुति में हर्ष विषाद नहीं करना चाहिए संघ से बहुत बचना चाहिए कहीं से भी पत्र आदि आए तो फाड़कर फेंक दे यदि इस विषय में सावधान नहीं रहेगा तो लोग आकर फिर पकड़ेंगे माया कहीं न कहीं बांध देगी एक बार संग छोड़ा है तो फिर संग में मत जाओ संग सर्वात्मना त्याग मार्कंडे पुराण उपदेश करना यज्ञ करवाना समाज सेवा ये अच्छे कार्य हैं पर सन्यासी के लिए ठीक नहीं है इसका लक्ष्य दूसरा ही है नर्मदा का पानी बांध के द्वारा खेतों में जा रहा है यह अच्छा कार्य है पर उसका समुद्र रूप लक्ष्य तो छूट गया सन्यासी का शौक फकीरी का होना चाहिए पहले के संतों को फकीरी का ही शौक था उसी का उपदेश करते थे सन्यास में त्याग का शौक होना चाहिए कुटिया या आश्रम का नहीं सुविधाओं की इच्छा कम से कम करनी चाहिए